पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 22 संगति क्या एक पुरुष के प्रयोजन को साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है नहीं क्योंकि कृता प्रति नष्ट अभी अनष्टम तदन्य साधारण अनुयार्थ जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता है क्योंकि वह दूसरे पुरुषों के साथ साझे की वस्तु है व्याख्या इस सारे दृश्य की रचना समस्त पुरुषों के भोग अपवर्ग के लिए है न कि किसी विशेष के लिए इसीलिए जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए यद्यपि इस दृश्य का कार्य समाप्त और नाश के तुल्य हो जाता है तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता क्योंकि एक पुरुष के मुक्त हो जाने से सब मुक्त नहीं हो जाते यह दूसरों के इसी प्रयोजन को साधने में लगा रहता है पुरुष शब्द के अर्थ यहाँ चित्त प्रतिबिंबित चित्त शक्ति चेतन तत्व अर्थात जीवात्मा के हैं चित्त को बनाने वाले गुणों का जीवात्मा के प्रयोजन भोग और अपवर्ग को संपादन करने के पश्चात अपने कारण में लीन हो जाना ही जीवात्मा की मुक्ति कैवल्य कही जाती है चित्त पुरुष का दृश्य रूप है वही वृत्त रूप से अन्य सब दृश्यों को पुरुष को बोध कराने का साधन है एक चित्त के नष्ट होने से उसके दृश्यमान सारा जगत भी उसके प्रति नष्ट होने के तुल्य है किंतु अनंत जीवों के चित्त जिन्होंने जीवों के उनके प्रति भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है अपने विषय सारे दृश्यमान जगत सहित वर्तमान रहते हैं जिस प्रकार आज दृश्य अनष्ट है उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था और अनष्ट रहेगा सांख्य सूत्र में भी ऐसा ही बतलाया गया है इदानिम इव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद शंका सब चित्तों के बनाने वाले गुणों के पुरुष के प्रति भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करने के पश्चात अपने कारण में लीन हो जाने पर तो यह दृश्य सर्वथा विनष्ट हो जाएगा समाधान ऐसी संभावना न करनी चाहिए क्योंकि पुरुष जीवात्मा संख्या अनंत है असंख्य का कभी शेष नहीं होता असंख्य असंख्य असंख्य, असंख्य. श्रुति भी ऐसा बतलाती है तथा पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्ण अर्थात पूर्ण पूर्ण पूर्ण इसीलिए यह दृश्य अपने स्वरूप से सदा से था और सदा रहेगा केवल कितार्थ पुरुष के प्रति नष्ट होता है असंख्य पदार्थों का गणित तत्व यह है असंख्य, असंख्य असंख्य बराबर असंख्य असंख्य माइनस असंख्य बराबर असंख्य असंख्य गुणित असंख्य बराबर असंख्य असंख्य प्लस असंख्य असंख्य क्योंकि असंख्य का अधिक या कम नहीं है टिप्पणी व्यासभाष का भाषानुवाद सूत्र 22 कितार्थ हुए एक पुरुष के प्रति यह दृश्य नष्ट अर्थात नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साझे की वस्तु होने से नाश को प्राप्त नहीं होता कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त हुआ भी यह दृश्य अन्य अकुशल पुरुषों के प्रति कृतज्ञ कृत प्रयोजन नहीं हुआ है इसलिए उन पुरुषों की क्रम विशेषता को प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतन रूप आत्मा के द्वारा निज रूप से लब्ध सत्ता वाला भी होता है अभाव को प्राप्त नहीं होता है इस कारण दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति प्रकृति के नित्य विद्यमान होने से इन दोनों का सहयोग अनादि कहा गया है ऐसा ही पंच पंचशिखाचार्य ने कहा है धर्मि अनादि धर्मिणा अनादिंजोगाद धर्ममात्राणी अनादिंग अर्थात धर्म गुणों के संयोग के अनादि होने से धर्मभूत महतत्वादि का सहयोग भी अनादि है भोजवृत्ति भाषार्थसूत्र 22 यद्यपि विवेक्याति पर्यंत भोग संपादन करना धर्म होने से भी यह दृश्य कृतार्थ पुरुष के प्रति नष्ट हो जाता है अर्थात व्यापार त्याग देता है तथापि सब पुरुषों के साधारण अर्थात साजे की वस्तु होने से अन्य के प्रति अनष्ट व्यापार रूप से रहता है अतः संपूर्ण भोक्ताओं के साधारण होने से प्रकृति की कृत प्रयोजनता नहीं होती न कभी उसका नाश होता है एक के मुक्त होने से सब मुक्त नहीं हो जाते ऐसा शास्त्र का भी सिद्धांत है